सब कुछ जानते हैं आज तक अनाध काल से असंख्य विश्व ब्रह्मांड में कहा कब क्या हुआ है आज कहा कब क्या हो रहा है आगे अनंत काल तक कहा कब क्या कैसे हुआ जानते हैं तो आपके मन में एक कण भी सद्भाव आने पर भगवान के प्रति आकर्षण होने पर जान में वो जान जाएंगे उपाय मिल जाए कही महाराजा आपका बैठे बैठे पूछे ना तो भैया इनका नाम नहीं कहा अखंड चिंतन मेरी कृपा तो बस इतनी है कि आप अपने पर कृपा कर लीजिए अखंड चिंतन कीजिए बस बात सब खत्म हो जाएगी वो करते है सब सवाल कैसे उठता है सवाल है गिर गया इसलिए मैं किया मैं गिर गया आप जो है तो अब उठ जाइए कौन गिर गया तो एक दफे गिरता मैं सब कुछ उठ जाए देखिए मेरे चरण में हमें उठ कर जैसे वहाँ से चल करके आप आ गए तो वैसे यहाँ से उठ करके भगवान चल हमारी के ही ये जो सब के कृपा नहीं है लोग हैं आप समझने की समझ जाए न <laughs> तो महाराज सब है आप समझने की चेष्टा कीजिए अगर आपको तो लगता है कि मैं गिर गया हूँ तो सोच जाइए और अगर और कोई तो मन की चीज होता है तो मन की चीज में केवल आपको ही चलना पड़ेगा करना पड़ेगा बातों से रास्ता तय नहीं होता देखिए <laughs> संकेत महाराज मैं आपको कह रहा हूँ ना की आप समझने की चेष्टा कीजिएगा तुलसीराम की तो सब समझ आइएगा और तो मैं तो जा रहा हूँ विश्राम आप जो है सबसे अधिक भगवान का दयालु रूप है भगवान अनंत रूपों में है पर भगवान शंकर जैसे दया के सागर मैंने दयालु रूप दूसरा नहीं है आपको बतलाता हूँ मैंने बहुत भगवान शंकर की सेवा की है तो मैं जानता हूँ इसलिए उतनी जल्दी प्रसन्नता मिलती है उनकी मैं आपको अपने जीवन की सब बातें बताने लगू तो एक तो ना समय है न इच्छा है न रुचि है सवाल इतना है संबंध में दो शब्द कहने का मैंने सबसे जल्दी भगवान के रूप देखे रामचंद्र भी है जगन माता देवी मैया भी है भगवान नारायण भी है निराकार भी ओम भी भगवान का नाम है निर्गुण निराकार बस आनंद भी भगवान का नाम है सब भगवान के सब पर भगवान शंकर का जो रूप है वो बड़ा दयालु रूप है उनको रिझाने में बहुत आसानी होती है पूजा करने वाले को भी कुछ नहीं है बस एक बिलपत्थर चढ़ा दीजिए पानी थोड़ा चढ़ा दीजिए भाव से देखेगा कि कुछ ही दिनों में भगवान की कृपा के अंदर आती हमने तो जल भी नहीं चढ़ाया था हम तो खाली भगवान को प्रणाम करते थे मैं छोटा सा बच्चा था पांच वर्ष का बच्चा था पांच वर्ष के बच्चे को पांच अचानक उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम से थे। प्राइज हो रहा था की लॉन्ग जम्प हाई जम्प हंड्रेड यारेस मैने इन सब में जो प्रथम आएगा फर्स्ट होगा उसको मेडल मिलेगा मेडल मैंने देख लिया था की इतना बड़ा था मीडल का होगा पर सोने की तरफ से जन्म रहा था उसमें नीला नीला लगा हुआ था हमारे मन में कि हाय हमको कैसे एक मेडल मिल जाए उस समय ड्रिल का क्लास होता था मैं सबसे छोटा हम ही थे चुनौनिया बच्चा छः वर्ष का बच्चा अब हमारे मन में मेडल पाने की लालता हुई जानता था कि मैं लॉन्ग जम्प में हार जाऊंगा अहिर के बड़े मोटे मोटे सब बच्चे थे हमसे धूना धूना लंबा चीरना तीना थे अब बिना पढ़े मैंने ऐसे ही थे बेचा तो हमको देखा और कोई उपाय देख देखे एक शिवजी की पुण्य ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था तो राजपुरोहित वंश में हुआ था एक शिवजी की पुण्यों से जी पत्थर हमने जाकर के उनके आगे हमने नाम सुनना कहा था महादेव बाबा हे महादेव बाबा एक मेडल दे दे बाबा हे महादेव बाबा एक मेडल दे दे बाबा ऐसे ही हमने माथा हमको कुछ दिखा नहीं महाराज पर मेरे भीतर से ऐसा मुझको अनुभव हुआ है कि बड़ी मीठी भाषा में कोई कह रहा है। तो गीत गीत गीत गा, गीत गा, गीत गा, अब हमको ये तो पता नहीं लगा कि कौन कह रहा है पर गीत तो गीत गाने का अर्थ हमने यही समझा कि जैसे विवाह शादी में जिस गीत गाती है ना क्या, क्या, क्या करती है ऐसे इसी को गीत कहती है तो महाराज हमने हमारे ही सबसे छोटे भैया थे तो हमारी एक भाभी थी बड़ी थी। तो उनके पास में गया ये भाभी हमको तुक, गीत सिखा दो उनका कह रहे तू कि बेटा तुम तू क्या गीत गाएगा उनके नहीं भाभी हमको गीत सिखा दो तो उसने हमको डालने के लिए तड़काने के लिए पढ़ी लिखी थी एक मासिक पत्रिका आती थी क्या नाम था स्त्रियों के लिए थी तो उसमें दो एक पद था, में था उनका बेटा। इसको जाके याद कर ले। सीख सीख सीख जाने के हम दूसरे दिन गए स्कूल में लॉन्ग जंप में भी हार गए हाई जंप में भी हार गए हंड्रेड रेस में भी हार गए सब में जैसे हम पीछे कहीं भद्दिरे कुछ हुआ कैसे हुआ सबसे पीछे आकर के बैठे थे बैठाया गया था हर थी उसके बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े थे बवैया हारमोनियम तबला तानपुरा रखा हुआ था सब तो हम पीछे ऊंचा उचक कैसे देख रहे थे कि कैसे क्या होता है सबसे पीछे करो में बैठ कर हुआ अचानक मेरे मन में क्या आया मैंने धीरे से कहा सर मैं गीत गाऊंगा मास्टर को अंग्रेजी राज का माध्यम था सर मैं गीत गाऊंगा काफी दूर थे मैंने इतनी दूर से जैसे वो चित्र राधा कृष्ण का वो है ना वहाँ उतनी दूर थे हमको अब लगता है पहले भी कि इतनी दूर से मेरी आवाज छोटी सी पतली आवाज सुन ही सकता था जैसे, एक तो है, जैसे जैसे बच्चे करते जाकर के संगीत गाओ तो क्या उनके मन में आया कहना बड़ा कठिन है पर उन बेचारे के हमारी आन्मा, हमारा अनुमान है कि उन्होंने सोचा होगा कि स्कूल का बच्चा है कुछ कर लेगा बाकी गो बड़े बड़े आए अपना मंगलाचरण करेंगे फंक्शन बड़ा अच्छा सा होगा उठा करके हमको बड़ा सुंदर टेबल सजा हुआ था जॉर्ज फिस्ती एडवर्ड ने जॉर्ज फिर जॉर्ज बड़ा सुंदर चित्र सजा करके कर कर रखा हुआ था हमको खड़ा कर दिया उस टेबुल पर की लोग आओ बस हमारा क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं पर मेरे कंठ में अचानक ऐसी मिठास उतर गई और मैं कभी संगीत, कभी संगीत कोई जानता भी नहीं था बड़े पूरे सालय में दादरा में हमने एक पद गाया पहला वाला सुधी लीजिये प्रभु क्यों विसारा हमें हमको दो तीन लाइन याद हो चुका है अगमय अगाध नदी कृष्णा की है सुझे न इनका किनारा हमें सुध लीजे प्रभु क्यों विचारा हमें परिकार तुम्हें इतनी याद रहे और आगे की याद रही मैं गाया इतना बड़े बड़े की आंख गई छोटा था बच्चा इतने ताल रह इतना मधुर स्वर है और ऐसा कहीं पर कोई भूल नहीं और ठीक ठीक गा गया फिर मास्क ने पूछा बेटा और कोई जानते हो गीत हम सर एक गीत और जानते हो <laughs> उसने कहा और गाओ तो मैंने गाया गाने के आँख के बाद उसकी से पांडे उसने उसने अपनी करके और कहा इस बच्चे को संगीत का प्रथम पुरस्कार फंक्शन आरंभ होने से पहले ही मैं दे देता हूँ <laughs> और जब टिफिन ले करके उसने हमारे कमी में बांध दिया तो पहरा सब बच्चे देखते रह गए गवैया अब भी नहीं हुआ था हमको तो मेडल मिलिया और सबसे आगे बैठा दिया गया कि अब हम भागने के फिर चलो भैया छूट जाए तो देखिए तो शंकर भगवान की बात आपने दो शब्द कहा था ना कम से कम सैकड़ों से शब्द मैंने कह दिया कि भगवान शंकर की सबसे पहले कृपा मैंने देखी ये उसके बाद जैसी जैसी कृपा देखी है मैंने उसको मैं कहूँगा नहीं महाराज अगर आप शंकर भगवान की उपासना करते हो तो बड़े विश्वास के साथ करते जाइए देखिएगा जीवन सफल होते देर नहीं लगेगी चार दिसम्बर उन्नीस सौ अठहत्तर को गीता वाटिका में परिक्रमा के बाद पूज्य श्री राबा के उपदेशान हमारे भगवान आपको गीता ही करते देखिए आप लोग के प्रत्येक तो के जीवन में ऐसी घटनाएं आती होगी जिसमें आप लोग असहाय हो जाते हैं मैंने कोई बुद्धि काम नहीं करती होगी कि अब क्या करें शरीर की दृष्टि से लाचार हो जाते होंगे सपड़े हैं मिस्तर में कोई पूछने वाला बनरेब से आता है कैसे करें क्या करें मैंने कभी न कभी जीवन में प्रत्येक की ऐसी घटनाएं आती ही हैं अपने ही कर्म के फल के विधान स्वरूप आते हैं पर कि मनुष्य असहाय लाचार का होकर पर अगर वास्तव में आस्तिक पुरुष अगर उसके जीवन में भगवान की सत्ता पर विश्वास है तो सपने में भी उसको कोई निराशा या घबराहट है। आ विश्वास करें अथवा मन न करें पर जीवन भर का हमारा तिरसठ वर्ष का अनुभव है तिरसठ mm -hmm. वर्ष में ठीक ठीक समझदार होकर के कि मैंने किया है कि भगवान सबके समान भाव हाँ से सहायता सबकी सहायता सबके ऊपर अपनी कृपा का वर्षा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं बात देखते रहते हैं कि कभी अगर हमारी ओर देखेगा तो मैं इससे निहाल सकूंगा आप विश्वास कर सकें तो कर लीजिए जगत में ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी कि जहाँ भगवान की ओर देखें और आपको निराशा मिले आपको निराशा इसीलिए मिलती है कि आपका मन दो बता रहता है मन ही मन आप अपने को आस्तिक भी कहते हैं और मन में ऐसा भाव बनाए आखिर भगवान करेंगे तो किसी के द्वारा ही करेंगे ना तो, तो क्या भगवान लगड़े लुरे हैं उनके अंदर देखो बेटिया तुम जब उत्सुकता से तो बैठो तब तो हम तो कुछ कहें नहीं तो और क्या करें माने भगवान के ऊपर जो आस्था रखने वाले प्राणी है उनके मन में सबसे अधिक घोर नास्तिकता की भगवान करेंगे, नहीं ही करेंगे। तो क्या भगवान उनके हाथ पर नहीं है क्या वे खुद नहीं जानते खुद जल नहीं आ सकते क्या जहां शक्ति निष्ठा होती है जहां भगवान पर सच्चा विश्वास होता है भगवान उसका काम स्वयं करते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सबों के प्रत्येक के जीवन में ऐसी घटना नहीं हो सकती और भगवान को आप बुलाएं और भगवान नहीं आवे ऐसा नहीं हो सकता आपका मन ही दरिद्र है आप विश्वास नहीं कर सकते कि स्वयं भगवान आकर आपकी संपूर्ण विपत्तियों का बोझा अपने ऊपर लेकर आपको निश्चिंत कर दे आप हंसते हुए जैसे फूल की तरफ से आपकी हसी दिन रात बढ़ती है एक महात्मा थे ज्यादा दिन की बात नहीं है मेरी समझ में अधिक से अधिक उन्नीस से पच्चीस चौबीस की बात है वैसे पच्चीस चौबीस से कितना दिन हुआ पचास पचास साठ वर्ष पहले आश्रम अच्छे महात्मा बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे हैं सच्ची घटना है तो बढ़ करके नहीं कह रहा हूँ बद्री नारायण की यात्रा में जा रहे थे अचानक एक महात्मा को चट्टी लगने लगी बड़ी जोर से सब महात्मा रुक गए भैया बद्री नारायण कैसे जाए तो एक दिन तो रुक गए महात्मा की हालत सुधरी नहीं मन का देखी। मेरे कारण आप सब लोग भगवान बद्री नारायण के दर्शन से वंचित हो जाए ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है चिल्डु घर डूब करके मरने की बात है आप लोग चले जाइए भगवान तो है ही मेरे साथ है जब अवस्था कुछ ठीक होगी तो मैं चलाऊँगा पीछे पीछे रास्ता पूछते कोई बात नहीं तो सबका मन इतना प्यार से भरा हुआ तो था नहीं सभी चीज फाटन के लिए निकले थे कहीं बदले नारायण तो सभी अपना जैसे तैसे मन मार के बहाना करके क्या देखिए आपको तो छोड़ के जा रहे नहीं नहीं वो हंसते हुए टकती जा रहे हैं सपना कहीं नहीं आज चले जा जा। सबके सब चले गए अकेला महात्मा रास्ता की बात नहीं ऋषि कैसे ऊपर दो तीन चट्टी के बाद घटना जंगल में पेड़ के नीचे बैठ गया बारंबार चट्टी के लिए जाता कहां से क्या व्यवस्था हो गई एक आदमी कुछ पानी दे गया जिससे जाते हम जाते पानी लगते, लगते, लगते दिन भर लगी आई के अच्छा गई थी हो से घोर पहाड़ का समझिया हो जंगली जानवर को यहा खा जाएगा अचानक एक बूढ़ा आदमी आया आश से कहा बाबा जी आपको चट्टी लग रही है मैं दिन भर देख रहा था आप बार बार पानी ले कर जो है पड़ा हुआ उसको लेके जाते अब क्या पता वही बुढ़ा में दे गया हो पानी से तो कुछ नहीं पर वो हाँ भैया लग रही है तो देखिए मैं आप के लिए दही और भात लेकर आया हूँ थोड़ी दवा भी ले आया हूँ आप खा लीजिए दवा और दही भात खा लीजिए तो देखो भैया जो आज अजा से दही भात आ गया है और दवा भी आ गई खा ले खा लिया आ गए। बड़े सो गए ना कोई जानवर आया ना कोई पशु आया कुछ नहीं तो हो गए महात्मा जी दूसरे दिन कालू कुछ हालत ठीक लगी पस्त, अभी पस्त, तत्री, तत्री, गाड़ी नहीं हुई थी फिर दूसरे दिन शाम के समय वही बूढ़ा आदमी आया और आकर आ बाबा तो जी दवा दही भात ले आया फिर सही भात खा गए दवा भी ले लिए तीसरे दिन जब उठे तो धरती भी बंद हो गई थी बहुत अच्छी अवस्था थी तो बाबा जी ने दही भात हाथ में ले लिया फिर मुझे मन में आया जाया भैया तुम कहाँ रहते हो क्या करते हो कैसे तुम आ गए थे क्या बात थी तुम बतलाओ उसने कहा कि बाबा जी आपको मतलब चाहिए की मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ दही भात आपको दे रहा हूँ आप खा लीजिए अदवाजे उनका देख लिया दो दिन तो मैंने तेरी बात सुन करके दही भात भी खा लिया और दही भात भी खा लिया और दवा भी दे ली आज जब तक तो तो तुम बदलाव नहीं अपना परिचय नहीं दोगी तब तो तक तो तो मैं दही भात भी नहीं खाऊंगा और दवा भी नहीं खाऊंगा वो हंसने के बाद अचानक महात्मा जी को अनुभव हुआ वहाँ दिन अंधेरी रात थी दिन हो गया आया हो इतना प्रकाश फैल गया और सामने उस दही के स्थान पर शंख चक्र गा पद्मी भगवान नारायण प्रकट हो वो बंद प्रणाम करके ले लिया कि प्रभु आती जय हो राम राम आप ऐसी सवारी करते हैं जिन मत कहते उसकी आई तो आखों से झर आंसू कंठ रुद्ध हो गया और चरा पास लौट हुआ क्यों प्रभु आप ऐसी सवारी करते हैं क्यों तो भगवान ने उनको इतना सही कहा था देखो जहाँ कोई आदमी होता है वहाँ तो मैं उससे प्रेरणा कर लेता हूँ क्या मुँह कबूम गा के कर दो उसके मन में आता है कि कोई ऐसे डूबते फिर जाएगा, फिर तो उसको मन में जो चीज देने की मेरी इच्छा होगी प्रेरणा जागरूक हो जाएगी तो तो जहाँ कोई नहीं मनुष्य होता वहाँ तो मैं स्वयं आ जाता और उसकी संभाल तो करता हूँ जो मेरी आशा किए हुए बैठा है उसकी उपेक्षा मेरे द्वारा हो ही नहीं सकती तुम्हारा सच्ची से सच्ची घटना है आज के जमाने में भी ऐसे व्यक्ति पर ये लोग आपके पास नहीं आएंगे वे जहाँ उनको ठीक मन की चीज मिलेगी वही आते हैं और अपनी बातें कहे जाती हैं। तो आज भी भगवान उसी प्रकार सबकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे है पर किसी की नज़र उनकी ओर उठती ही नहीं उठेगी किसी देश की ओर किसी वैद्य की ओर किसी धनवान की ओर तो भगवान भी देखते हैं कि ठीक है अपनी चेष्टा तुम कर लो जब हमारी ओर देखोगे हम तो तैयार तो बैठे तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि जीवन में सब कुछ हो गया आप बहुत बड़े आदमी बन गए सब सर्वसा चला गया अगर आपका भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ अगर आप भगवान से नहीं जुड़ सके आपके पास करोड़ों रूपये हो सकते हैं पर करोड़ों ठीकरों से आप ये गारंटी नहीं दे सकते की आपका मन अंतिम समय भगवान का शिक्षक कर रहे और अगर, अगर अंतिम समय भगवान का चिंतन न होकर कोई संसार का चिंतन हुआ नहीं किसी के बेटा बेटी के रूप में पशु अथवा पक्षी के बेटा बेटी अंडा अंडा के रूप में आ जाइए नया बच जाएगी तो हमारी तो प्रार्थना प्रभु अगर आप लोग मान सके सब करते रहिए मन मन जीवन का झुकता बना लीजिए भगवान को प्रभु से मिल करके रहना इसी जीवन में मिल लूंगा चाहे कितने भी कीमत कैसी भी कीमत देनी पड़े अगर हो गया तो बस जीवन सफल हो ही जाएगा और नहीं तो भगवान आप सबों का मंडल करें आप सब तो विदा में ज़्यादा देर नहीं एक दो दिन कहा है और मैं जा ही रहा हूँ रोम रोम का प्यार रोम रोम का तद्भाव दे के जा रहा हूँ आप ये ले तो ले लीजिए और क्या कर आज इतना अधिक था इतना बोलने उनकी शक्ति आगे भगवान ने दी, पर गला काम नहीं करता है, तो नहीं करते देखा दो दिसम्बर उन्नीस सौ अठहत्तर को प्रार्थना काल गीता वाटिका ने स्वामी श्री कृष्ण प्रेम जी तथा जयपुर के कटको भाई बहनों से पूज्य श्री राणा बाबा की बातचीत की जो आप देख रहे हैं आप खाली दिखते हैं कितनी सर अगर आप विश्वास कर सके बतला रहा हूँ अगर आप कहीं बाबा किसको आप बतला रहे मैं भगवान को बतला रहा हूँ तो बोला कि की देखिये प्रभु अगर आपको कोई दुख नहीं है सब आप अपने आप को ही देखते तो कहना ही नहीं सर अगर आप जाइए तो जगत में तो बिल्कुल तो तो नहीं, के पर नहीं। तो है तो मैं क्या तो तो गीताजी तो भगवान ने कहा है क्या अरे अभी मेरे कुछ नहीं मत कहा नारायण सिंह जगत अरे अभी मेरे कुछ नहीं के के बने के बने हुए हुए हैं मई से के कि दिए कि दिए कि दिए कि दिए। है, है, है, और जिसने देखा उसे तो नहीं सारा संसारे अंदर छु जाएगा अगर तुम्हारी आँख बदल जाए मैं बस अनुभव कर मेरी आँख आपने इतनी ही है कि तो आप जाएगा न हम को सरबत को बता देगी आपने अंदर कितना है क्या तो बस कितनी की बात है अगर कर सकिए तो थी एक थी थी ही साधना चाहिए वो ऐसा जहाँ आँख जाए मन जाए कोई तो भगवान तो तो है ये तो भगवान है धीरे तो पागल हो मन एक आनंद का पागल मना जाएगा और ये संसार तो में मनुष्य जीवन धारण करना चाहते जानवर अगर चीज़ा करे तो जानवर शायद नहीं रह सकेगा मेरे यहाँ को जानवर को यही नहीं भगवान उसे हिस्सा दिखाएगा तो कर्म जोन जो है जैसे तो पढ़ाने का जो याद से निकल रहा है कि तो कर्म जो नीज़े वन केवल मनुष्य जो नहीं है मनुष्य चाहे सो कर परंतु बाकी मनुष्य के संभोग योगी है उसको अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही योगी प्राप्त मनुष्य का जन्म देता तो है कर्म स्वातंत्र के लिए भी धार्मिक भी भोगना पड़ता है पर वो चाहे जैसे जैसी तो आग पिता तो तो एक चिल ऐसी भगवान में जो तो है समूचे गोरख जैसे एक ही जिंदारी ऐसी आग लगा सकती है तो सब गलत है सबसेवत है कि पंद्रह रोज उसके अंदर उत्पन्न होते की परमात्मा को प्राप्त करना कैसे है की के हाँ तो मैं ये नहीं चाहता हाथी बन जाए हम का राइट नहीं आज इस समय चले जांच गाड़ी में कितने कितनी जांच ना तो क्या है कोई बात नहीं आज उस सभी कर दीजिएगा सन्यासी जब स्टेशन आ गई तो था था थे। जाते हमारे तो अरे तुम्हारे नहीं हैं सन्यास के के के पहले के पहले पहले अब उनकी ये सुन लेता गाड़ी पसेंजर कर जाते हम हमसे महाराजा के भगवान जी से हमारे जीवन में अजब अजब परीक्षा काल उल कर आया है मतलब यह है की कर्तव्य आनंद में परमात्मा का अनुभव कैसे मरिएगा हमारे उपाय से चलेगा और नहीं तो हमसे बलाया वो भ्रेज छठ से प्राप्त करेंगे आप से कहा चले जाएगा मन की याद में जो भगवान है तो भगवान के लिए पास जाइएगा हमारे ये तो जन मानता है साथ साथ लंदन साथ से आई कितने दूर पर आई कष्ट दिया कष्ट मिले महाराज जी का दर्शन करने आयेगी मिल ये तो मुझे पता है तो तो आप मान नहीं ये सो लगाना ऐसा ही है बात बात हो सकता है लेकिन आपके में नजर नहीं कभी बोलने की शकल बहुत तापड़ बोल चुके बहुत बोल चुके हमने कभी भगवान नंदनंदन को देख बोलिए तो लोग के दे दे दे खाने तो लिए खा लेंगे नहीं देंगे आपको भूख लगती है क्या लगती है भूख नहीं लगती कभी तीन चार दिन लगभग नहीं दिया जाए तो नहीं दिया। तो नहीं दिया। तो का अनुभव का अनुभव हो जाता तो है कल पानी लोग रखेंगे काम किसरा तो तो तो तो कहते अपनी जान बन जाए बेटी बड़ा तो भगवान साक्षात है साक्षात भगवान दे क्या कहूँ मुझे काम काम करना है आठ बस की मैंने सब चीज़ यहीं से रखी थी सब को मैं हार जाना चाहता हूँ तो तो मेरे बार तो रहा नहीं तो मैं इसी से यहाँ से जा करूँ मैं अपने दूसरी दो को कहा सहायता कर देंगे बताते जाइए हाँ रात में घूमने लगेगी तो क्या करें तो वो कहें टॉपिक है बाबा जी हर दिन हर दिन अगर कोई बहुत जरूरी हो दिखे, दिखे, इतनी तो रख देखो रखनी देर खोलेंगे देख लीजिए इसलिए तब को मैं यहीं से प्रणाम करके उधर तो आगे के जा रही तो ढेर में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा अभी हमको मैया से मिलने जाना है एक घंटा वहाँ भी लग जाएगा और इसलिए यहाँ पर सब घर घर करके ग्यारह बजे साढ़े बजे तक बिल्कुल शाम सबको हाथ जोड़ करके सबको हाथ में जैसे आए हैं जो लोग तो पीएम इतना अब मैं जा रहा हूँ आराम से मन का